सम्वेद्नाँ सम्वेद्नाँ के पंक, के, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर दीप्ति गुप्ता की दो कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है मेरा आकाश मेरे अंदर का आकाश कभी स्वच्छ साफ सुथरा धुला धुला असीम उल्लास बिखेरता मुझे उत्साहित करता करता है करता है प्रेरित तब मैं चेहकी, चेहकी, महकी महकी थिरकी थिरकी काम में मगन लिए अथक मन प्रफुल्लित रहती हूँ दिन में दमकता सूरज रात में चमकता चांद टिम टिम तारों की दिपित आभा एक सुहाना गुनगुना आभास, मंद मंद शीतल फुहार का एहसास भर देता मन में ढेर उजास पर पर कभी कभी मेरे अंदर का आकाश अंधेरा मटमैला घटाओं से घिरा अनंत निराशा उड़ेलता मुझे हतोत्साहित करता डराता तब मैं चुप, चुप चुप सहमी सहमी थमी थमी काम से उखड़ी लिए थका मन, साहित रहती हूं। ना दिन में सूरज न रात में चांद सितारे भी जैसे सो जाते लंबी तान एक ठहरे से दर्द का आभास तूफान से पहले की खामोशी का एहसास कर देता मन को बहुत उदास दूसरी कविता का शीर्षक है वरदान ईश्वर के दरबार में एक बार धरती से लाए गए व्यक्ति से जब जवाब तलब किया गया तो उसके उत्तर सुनकर ईश्वर स्वयं वरदान बनकर उस पर न्योछावर होने को कुछ इस तरह से तैयार हो गया ईश्वर ने पूछा धरती पर तुमने क्या किया मानव धर्म क्या दिया प्यार क्या लिया दर्द क्या बटोरा नेकी, क्या बाटा दूसरों का दुख क्या तोड़ा दुर्भाव क्या जोड़ा सद्भाव। क्या मिटाया द्वेष क्या क्या क्या किया शांति खोया बुराई क्या पाया भलाई तुम्हारी जमा पूंजी इंसानियत ईश्वर को लगा ये जरूर कोई संत या फक्कड़ साधु होगा लोगों को प्रवचन देता होगा ईश्वर ने फिर पूछा करते क्या, क्या हो, हो? मानव ने जवाब दिया लेखक लेखक ले जी हाँ लेखक जानते, जानते, जानते हो ऐसे भारी भारी, भारी, भारी, काम, भारी काम कितने कठिन है जी नहीं बहुत आसान है ऐसी कौन सी जादू की छड़ी रखते हो तुम जी छोटी सी एक कलम छोटी सी कलम जी हाँ उसी में है इतना दम छो जी नहीं बिल्कुल सच उसे चलाते कैसे है स्याही में डुबोकर कागज पर चलाता हूँ उससे क्या होता है बड़े बड़े हृदय परिवर्तन बड़े बड़े जीवन परिवर्तन दिशा परिवर्तन यहाँ तक कि बड़ी बड़ी क्रांतिया क्या कहते हो क्रांति तो तलवार और कटार की धार पर होती है जी हाँ पर कलम इन सबसे पैनी होती है सोए को जगाती है निराश को उठाती है उदास को हसाती है दमित को दम देती है न समझ को समझाती है क्रूर को कोमल बना प्यार का पाठ पढ़ाती है जीवन की परतें खोल गहरे अर्थों का परिचय कराती है क्या कहूँ क्या क्या, क्या न कहूंग यह अनोखी सबसे है वे कुरान बाइबल सब इसी के दम से है सच कहता हूँ मेरे भगवान मैं भी इसी के दम पर लेखक हूँ इसी से ऐसी ध्वनियों को शब्दों में ढालता हूँ अर्थों से भरता हूँ और वे जरूरी काम करके समाज और जीवन के प्रति अपना दायित्व निभाता हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान हैं सृष्टा ने ऐसे दृष्टा को वरदान देते हुए कहा तो ठीक है आज के बाद जब, जब भी, भी मुझे धरती पर, पर कुछ परिवर्तन लाना होगा मैं, मैं तुम्हारी कलम में उतर आऊंगा तुम्हारी कलम को दिव्य और धरती को स्वर्ग बनाऊंगा लेखक बोला और, मैं, और मैं, मैं, मैं मैं धन्य हो जाऊंगा अभी, अभी आप, आप सुन रहे, रहे थे डॉक्टर दीप्ति गुप्ता की दो कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल